टॉक पिया को खोजन में चली नंबर वन पहला प्रश्न नई प्रवचन माला का शीर्षक है पी को खोजन में चली हमें इस का हस्य समझाने की अनुकंपा करें आनंद प्रतिभा पलटू का प्रसिद्ध वचन है पलटू देवाल कह कहा मत कोई झांकन जाए पी को खोजन में चली आपु गई राय यह कहानी तुमने सुनी होगी कि चीन की दीवाल के एक खास स्थल पर एक चमत्कार पूर्ण घटना घटती है कहानी ही है लेकिन अर्थपूर्ण है दीवाल के उस खास स्थल पर जो भी चढ़ के दूसरी तरफ झांकता है जोर से हंसता है और कूद पड़ता है फिर लौटता नहीं बहुत लोग उस दीवाल पर ये कष्ट करके झांकने गए कि ना तो हम हंसेंगे ना हम कूदेंगे मगर कोई भी अपवाद सिद्ध नहीं हुआ जो भी गया हंसा भी कूदा भी खो भी गया कोई भी लौट के बता नहीं पाता क्या देखा क्यों हंसे क्यों कूदे कहाँ खो गए यह तो कहानी ही है लेकिन यह कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है परमात्मा की खोज में जो जाते हैं उनकी भी दशा ऐसी ही है झांक कर जिन्होंने देखा वे हंसे खिलखिला के हंसे बेबूझ उनकी हंसी रहस्यपूर्ण उनकी हंसी। उलट बांसी जैसी उनकी हंसी अनिर्वचनीय उनकी हंसी न हो सकती है उसकी व्याख्या न कभी हुई है न कभी होगी मगर उनके जीवन में एक अद्भुत आनंद एक अद्भुत हास्य एक मुस्कुराहट जरूर लोगों ने देखी है जबकि जीवन इतने दुख से भरा है तब भी बुद्ध की आंखों में एक आनंद है जबकि जीवन इतनी पीड़ा से भरा है तब भी महावीर के चारों तरफ एक मस्ती है जबकि जीवन में सिवाय कांटे ही कांटों के और कुछ दिखाई नहीं पड़ता तब भी कृष्ण के जीवन में बांसुरी बज रही है इसी हंसी की ओर इंगित है इसी मस्ती की ओर इसी मदहोसी की ओर जैसे जो दुनिया में हो रहा है सब स्वप्नवत है जैसे ये कुछ ध्यान देने योग नहीं ये सारे दुख ये सारी पीड़ाएं जैसे बस कल्पित हैं लोगों के मन के ही जाल हैं, जिसने परमात्मा को देखा है वो दुनिया पर हंसने लगा है इसलिए हंसने लगा है कि ये दुनिया सिवाय एक नाटक के मंच के और कुछ भी नहीं है न यहां परेशान होने जैसा कुछ है न पीड़ित होने जैसा कुछ है पीड़ित हो तो तुम अपनी मूर्छा के कारण और परेशान हो तो तुम अपने नासमझी के कारण जागो तो सब अभिनय है सब खेल जागोगे तो हंसोगे जागोगे तो हंसोगे अपने पर कि मैं भी कैसा पागल था कितना व्यथित था जागोगे अपने सारे अतीत पर वह लंबा लंबा इतिहास व्यथा का कितना रोया कितना गिड़गिड़ आया कितने आंसू गिराए खिलौनों के लिए रो रहा था मृग मरीचिकाओं के पीछे दौड़ रहा था और जानता भी था कि कुछ न मिलता है न कभी मिला है न मिल सकता है ऐसा भी न था कि भीतर इसके गहरे में कोई प्रती ना रही हो लेकिन छायाएं बड़ी आकर्षक लगी थी क्योंकि छायाएं बड़ी सत्य मालूम हुई थी जागोगे तो हंसोगे अपने अतीत पर और जागोगे तो हंसोगे सारे जगत पर कि लोग अब भी उसी नाटक को सत्य समझ रहे जिसको तुम सत्य समझे थे ये दीवाल इस जगत का प्रतीक है इस दीवाल के पार झांकना परमात्मा में झांकने का प्रतीक है और जो भी झांका वह हंसा और जो भी झांका फिर लौटा नहीं इसलिए एक दफा जो व्यक्ति प्रबुद्धता को उपलब्ध हो जाता है वो फिर संसार में लौट कर नहीं आता आने का कारण ही नहीं रह जाता आते हैं हम अपनी वासनाओं के कारण आते हैं उन वासनाओं के कारण जो अभी अपूर्ण रह गई जो पूरी नहीं हो पाई उन्हीं वासनाओं में बंधे हम फिर चले आते वे वासनाएं रस्सियों की भांति हमें फिर खींच लेती हम वासनाओं के जब तक गुलाम हैं, तब तक, तक लौट लौट कर आना होगा लेकिन जिसने परमात्मा को देख लिया उसकी वासनाएं तत्क्षण मिट जाती जैसे प्रकाश में अंधकार समाप्त हो जाता है ऐसे ही परमात्मा के अनुभव में प्रार्थना के अनुभव में वासना तिरोहित हो जाती फिर कोई लौटना नहीं है फिर तो कून जाना है अनंत में अज्ञात में अज्ञेय में और जो दिखाई पड़ता है व्यक्ति को उस शाश्वत में उस सनातन में उसे कहने का भी कोई उपाय नहीं आदमी के शब्द बड़े छोटे हैं बड़े ओछे हैं। नहीं कि कहने की चेष्टा नहीं की गई है लेकिन सब चेष्टाएं असफल हो गईं वेद है बाइबल है कुरान है गीता है धम्म है जिन सूत्र है पर कोई भी कह नहीं पाया जिनने भी जाना है उन सबने कहने की चेष्टा की है कहना चाहा है मगर यह भी कहा है कि हम लाख कहें तो भी कह न पाएंगे लाओसू ने तो जीवन भर प्रार्थनाएं ठुकराई क्योंकि लोग कहते थे लिखो कुछ कहो कुछ लाओसू हंसता बाट टाल जाता इधर उधर की बातें करता जब बूढ़ा हो गया बहुत बूढ़ा हो गया होगा क्योंकि लाओसु के संबंध में जो अद्भुत कथा है वह यह है कि जब वो पैदा हुआ तब भी अस्सी वर्ष का पैदा हुआ बूढ़ा ही पैदा हुआ इस बात की सूचना देने के लिए कि लाओसु पैदा होते से ही होश से भरा था जागृत था जैसे पिछले जन्म में निन्यानबे प्रतिशत घटना घट गट चुकी थी बस एक प्रतिशत कहीं कुछ थोड़ा सा अटकाव रह गया था बस थोड़ी सी बात रह गई थी बाल के बराबर वह भी घट गई तो लाहौस पैदा ही प्रबुद्ध की तरह हुआ तो 80 वर्ष का तो पैदा ही हुआ था और जब 80 वर्ष का पैदा हुआ तो बूढ़ा जब हुआ तो होगा करीब 180 वर्ष का अगर 80 वर्ष और रहा होगा उस वृद्धावस्था में वो चल पड़ा हिमालय की तरफ उसके शिष्य ने पूछा कहां जाते हो उसने कहा जाता हूं दूर पर्वतों में अंतिम विश्राम के लिए कोई ऐसी जगह खोजनी है कि जहां न किसी को पता चले कि मैं कहां मरा कहा मेरी समाधि बनी जहां मिट्टी मिट्टी में मिल जाए पानी पानी में मिल जाए हवा हवा में खो जाए जहां आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए कोई निशान ना छूटे क्योंकि निशान छूट जाते हैं तो लोग उन्हीं पद चिन्हों की नकल करते रहते हैं लोग नकलची इसलिए अपने को बिल्कुल तिरोहित करने जा रहा हूं बहुत समझाया नहीं माना तिरोहित करने चल पड़ा लेकिन सम्राट ने सारे राज्य के सीमाओं पर जो पहरेदार थे चौकियां थी वहां खबर कर दी कि लाहौस कहीं से भी निकले निकलने मत देना उसे रोक रखना और उससे कहना कि पहले अपना अनुभव लिख दो फिर जाओ पकड़ लिया गया लाउसू एक चौकी पर जाना माना आदमी था और चौकीदार ने कहा जाने ना दूंगा हम असमर्थ हैं सम्राट की आज्ञा है आप रुक जाए यहां मेरे झोपड़े पे ठहर जाए लेकिन सार सूत्र में जो जीवन का अनुभव लिख दें लाहु ने कहा अगर लिख सकता होता तो कभी का लिख दिया होता मगर पहरेदार तो पहरेदार नियम तो नियम उसने कहा मैं फिर निकलने ना दूंगा जाना हो तो लिखे मैं कोई बहुत बुद्धिमान आदमी नहीं हूं मुझे समझाने की चेष्टा ना करें मुझे तो लिखा हुआ चाहिए ताकि मैं सम्राट के सामने पेश कर सकू मजबूरी में लाहु को लिखना पड़ा ऐसे लाओसू की अद्भुत सूत्रों की पुस्तक ताओते किंग का जन्म हुआ इस तरह कोई किताब दुनिया में जन्मी नहीं लेकिन पहला सूत्र मालूम है लाओसू ने क्या लिखा यही कि सत्य को कहा नहीं जा सकता सत्य को कहा कि कहते ही असत्य हो जाता है पढ़ना मेरे सूत्र मगर इस बात को भूल मत जाना सत्य को कहा नहीं जा सकता कहा कि सत्य कहते ही असत्य हो जाता है क्यों इसलिए सत्य असत्य हो जाता है कि सत्य का अनुभव तो होता है शून्य में और अभिव्यक्ति होती है शब्दों में सत्य को जाना तो जाता है मौन में और जब बोलते हो तब तो मोन में नहीं बोल सकते सत्य को जाना तो जाता है मनातीत अवस्था में जहां मन नहीं होता और जब बोलना होता है तो मन का उपयोग करना होता है माध्यम बदल जाते यू समझो कि जैसे कोई अंधा आदमी प्रकाश के संबंध में कुछ कहना चाहे क्या कहे या अंधे को तुम प्रकाश के संबंध में समझाना चाहो क्या समझाओ कबीर कहते हैं गूंगे केरी सरकर जैसे गूंगा भी ले मीठे से मीठा स्वाद ले ले फिर भी कहे तो कैसे कहे कहे तो क्या कहे इसलिए कहने की चेष्टा तो हुई है चेष्टा हुई ये शुभ हुआ ये जिन्होंने जाना उनकी करुणा के कारण हुआ लेकिन अब तक बात कहीं नहीं जा सकी ये कहानी प्रतीकर है पलटू कहते हैं पलटू दीवाल कह कहा ये परमात्मा वही कह कहा वाली दीवाल है जिस पर खड़े होके लोग हंसे तो हैं नाचे तो हैं गुनगुनाए तो हैं मस्त तो हुए हैं जैसे पी गए हो शराब डोले हैं खूब डोले हैं जैसे पैरों में घूंगर बांधे हो और बांसुरी हाथ पड़ गई हो या वीणा छेड़ी हो लेकिन कुछ कह नहीं पाए पलटू दीवाल कह कहा मत कोई खोजन जाए पलटू कहते हैं तुम मेरी मानो तो खोजने जाना मत क्यों क्योंकि यह केवल दुस्साहसियों का काम है दुकानदारों का नहीं पलटू कहते हैं अगर तुम खोजने जाना चाहो तो जरा सोच विचार कर लेना अपने हृदय को परख लेना इतना साहस है छलांग लगा सकोगे अज्ञात में डुबकी मार सकोगे अथाय में फिर लौटना नहीं है याद रहे गल जाओगे मिट जाओगे परमात्मा को पाता ही वही है जो मिटने को राजी है इसलिए तो थोड़े से ही लोग परमात्मा को पा सके यद्यपि परमात्मा की बात अनेक अनेक लोग करते बस बात ही करते बात करने में क्या हर्ज बात बड़ी प्रीतिकर बात बड़ी सुंदर है, बात करने में अहंकार को तृप्ति भी मिलती ऐसा लगता बड़ी दार्शनिक बड़ी गहन चर्चा हो रही जगह जगह लोग ब्रह्म चर्चा में छिड़े हुए ब्रह्म चर्चा चलती है, लेकिन उस ब्रह्म चर्चा से कोई लेना देना नहीं ये जानने वाले लोग नहीं ये सिर्फ दूसरों को भ्रांति दे रहे हैं और खुद को भ्रांति दे रहे हैं जानने वाला तो यही कहेगा मत कोई खोजन जाए कि भाई सोच लो ये खतरे का रास्ता है ये मार्ग खतरनाक है ये खडक की धार पे चलना है जरा चुके कि बुरे गिरो के और चढ़े तो उतरना नहीं हो सकता चढ़ने के पहले ही समझ लेना बात इसलिए मैं सन्यासियों से निरंतर कहता हूं रोज रोज कहता हूं कि यह मार्ग साहस का है साहस का ही नहीं दुस्साहस का इससे बड़ा कोई दुस्साहस नहीं है जगत में गौरी शंकर पर चढ़ जाना कोई बहुत बड़ा दुस्साहस नहीं कोई भी चढ़ सकता है मैंने तो सुना है कि जब एडमंड हिलरी से किसी ने पूछा कि तुम भली भांति जानते हो कि पिछले पचास वर्षों में नमालुम कितने लोग गौरीशंकर पर चढ़ने की असफल चेष्टा कर चुके अपना जीवन अपने प्राण भी गंवा चुके फिर भी तुम क्यों गौरी शंकर पर चढ़ने गए और तुम्हें पता है एडमंड हिलरी ने क्या कहा हिलेरी ने कहा मालूम होता है तुम विवाहित नहीं हो अरे पत्नी से भागने के लिए आदमी कहीं भी चढ़ सकता है पत्नी से भागने के लोग चांद पर पहुंच गए तारों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पत्नी से भागने के लिए लोग से सदियों से हिमालय जाते रहे गुफाओं में जीते रहे जंगली जानवरों से नहीं डरते जंगली जानवरों से घबरा के बाजार में नहीं आ जाते कि हमने जंगल का त्याग कर दिया जंगल का किसी ने आज तक त्याग किया ही नहीं लेकिन घर द्वार का लोग त्याग कर देते मुला नसरुद्दीन शिकार को गया था पत्नी भी नहीं मानी और पत्नी ना माने तो क्या करो पत्नी ने कहा मैं भी आती हूं जरा देखू भी तो कि तुम कैसे शिकारी हो मुल्ला ने अपने मित्र चंदूलाल को कहा स्वीकार करना मुश्किल है इसे देख के मेरे हाथ पैर कपते लगाऊंगा निशाना कहीं लग जाएगा कहीं लेकिन जब मुल्ला ने की पत्नी जा रही थी तो चंदुलाल की पत्नी भी पीछे नहीं रह सकती थी चंदूलाल की पत्नी भी साथ होती एक से एक घटनाएं घटी उस शिकार की यात्रा पर पहली घटना तो यह घटी कि मुल्ला नसरुद्दीन ने गोली मारी उड़ रहे पक्षियों को तो नहीं लगी चंदुलाल की बैठी पत्नी को लगी चंदुलान का हद कर दी भाई ये क्या किया मेरी पत्नी मार डाली मुला रसुद्दीन कार्य इसमें क्या नाराज होने की बात ये तुम बंदूक लो मेरी पत्नी को मार लो बराबर हो गए मगर चंदूलाल भी एक पहुंचा हुआ पुरुष थे उसने कहा कि इतना सुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता दोस्त तो वही जो दुख में काम आए दुख में काम आ सकता हूं सुख तुम्हें दे सकता नहीं अब जो हुआ सो हुआ मगर दूसरे दिन दूसरी घटना घटी चंदूलाल एकदम भागा हुआ आया और नसरुद्दीन से कहा क्या कर रहे हो नसरुद्दीन अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था कहा कि तुम तो गोलियां भर रहे हो मचान पे बैठे हुए और हमने जो तंबू लगाया है तुम्हारी पत्नी वहां अकेली और एक चीता अंदर घुस गया है मुल्ला फिर भी अपनी गोलियां भरता रहा चंदूला ने कहा तुम समझे कि नहीं उसने कहा सब समझ गया लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर अब चीता घुसा है खुद भूल की है खुद भोगे हमने भूल की हमने भोगा और चीतों से मुझे ऐसे भी कोई बड़ा लगाव नहीं जायबाड़ में यू दोनों पत्नियों से छुटकारा हुआ पहले पत्नियों के डर के कारण निशाना नहीं लग रहा था तीसरे दिन खुशी के कारण निशाना चुप गए उड़ रहे थे हंस ंती उड़ रही थी हंसों की होंगे कोई पच्चीस तीस हंसों की कतार मुल्ला नसरुद्दीन चलाई गोली कोई भी मारता पच्चीस तीस हंसों में तो एक आंध को चोट लग जाती गोली चल गई कोई हंस गिरा नहीं मुल्ला एक क्षण चुप रहा फिर चंदूलाल से बोला चंदूलाल समझे कुछ चंदूलाल ने कहा क्या खाक समझे अरे मुला ने कहा समझो चमत्कार देख रहे हो हंस मर गए और उड़ रहे इसको कहते चमत्कार हिमालय की गुफाओं में चांतारों पर भी आदमी पहुंच जाए तो भी कोई बड़ा खतरा नहीं है यहां जिंदगी इतनी कष्टपूर्ण है कि आदमी कहीं भी भाग जाना चाहता है सदियों से आदमी भागता रहा है लेकिन परमात्मा की खोज बहुत थोड़े से लोगों ने की क्योंकि संसार से भागता है अपने को बचाने के लिए लेकिन परमात्मा की खोज करने के लिए साहस चाहिए अपने को खोने का वो बचाने की बात नहीं है खोने की बात है वो धंधा बड़ा उल्टा है पलटू दीवाल कह कहा मत कोई झांकन जाए कहते हैं पहले ही चेता देता हूं भाई मत कोई खोजने जाए झांकने जाना मत मेरी मानो तो इस झंझट में पड़ना मत ये केवल कुछ हिम्मतवर लोगों की बात है ये थोड़े से चुनिंदा लोगों की बात है मुझसे पूछते हैं कि कितने लोगों को आप सन्यासी बनाएंगे मैंने कहा मेरा सवाल बनाने का नहीं है सवाल ये है कि कितने लोग बन सकते थोड़े से ही लोग बन सकते हैं। मैं तो किसी को रोकूंगा नहीं लेकिन सावधान तो करना ही पड़ेगा क्योंकि रास्ता खतरनाक है एक कदम आगे बढ़ा दिया तो लौटना मुश्किल होता चला जाता रोज रोज मुश्किल होता चला जाता है और सावधान पहले कर देना जरूरी है सावचेत कर देना जरूरी है कोई पीछे फिर ना कहे कि हमें पहले बताया नहीं इसलिए पलटू कहते हैं मत कोई झांकन जाए कि मेरी मानो तो घर लौट जाओ कि मेरी मानो तो अपनी दुकानदारी करो कि मेरी मानो तो धन कमाओ चुनाव लड़ो पद पर पहुंचो मेरी मानो तो कुछ सस्ता काम करो मेरी मानो तो चार दिन की जिंदगी है क्यों गवाने को आतुर हो रहे हो कुछ कमा लो पलट बड़ा व्यंग कर रहे संतों की वाणी में बड़ी चोट होती बड़े गहरे व्यंग होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कायर हो तो अच्छा है पहले से झंझट में ना पड़ो पूजो मंदिर में मूर्तियां हैं ईश्वर की खोज वगैरह में मत पड़ो। वो मूर्तियां भली है वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकतीं। वो तुम्हारी क्या गड़बड़ करेंगी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगी उन मूर्तियों पर चूहे चढ़ जाते हैं जीवन जल छिड़क जाते हैं मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती हनुमान जी झाड़ के नीचे बैठे हो कुत्ता तीन टांगा उठा है खड़ा हुआ है और हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे इन्हीं से निपटो यही सस्ता काम है ईश्वर की खोजने वगैरह की झंझट में ना पड़ो शास्त्र उपलब्ध है अब सत्य को तुम्हें खोज के क्या करना है मोहम्मद कर गए महावीर कर गए मूसा कर गए अब तुम्हें क्या करना है खोज के और कोई हर एक व्यक्ति को खोजना जरूरी अरे अब तो तुम रट लो कंठस्थ कर लो तोते कर लेते हैं कंठस्थ तुम्हें क्या अर्चन तुम तो आदमी हो तोतों से तो ज्यादा ही तुम में समझ है याद कर लो जरासी स्मृति चाहिए घोंकते रहोगे गीता तो याद हो ही जाएगी घोंकते घोकते याद हो ही जाएगी और गीता याद हो गई तो अब कृष्ण में और तुम में भेद क्या रहा अरे यही तो कृष्ण बोलते थे वही तुम बोलने लगे और अर्जुनों की कोई कमी नहीं है बुद्धुओं की कोई कमी नहीं कहीं भी कोई मिल जाएगा मैं गांव में ठहरा एक सज्जन को मेरे पास लाया गया और कहा गया कि आप बड़े महात्मा हैं जगत गुरु हैं मैंने कभी मैं भी जगत में रहता हूं मैंने कभी सुना भी नहीं इनके बाबत जगत गुरु कैसे जगत गुरु भी थोड़े हैरान हुए यहां तो गांव गांव जगत गुरु हैं मोहल्ले मोहल्ले जगत गुरु होना तो बिल्कुल ही आसान मामला है मैंने कहा कितने आपके शिष्य हैं जो उनको लाए थे वो कहने लगे अब आप क्या पूछते हैं शिष्यों की मैं ही अकेला इनका एकमात्र शिष्य हूं तो मैंने कहा इतने चिंतित ना हो एक काम करो जगत गुरु को मैंने कहा कि आप ऐसा काम करो इस शिष्य का नाम जगत रख लो झंझट खत्म हो गई तुम जगत गुरु ये जगत तुम जगत के गुरु फिर तुम पर कोई ऐतराज नहीं उठा सकता कानून कोई ऐतराज नहीं उठा सकता तर्क पूर्ण बात हो जाएगी तर्क सुद्ध हो जाएगी बात मंदिर हैं मस्जिद हैं गिरजे हैं गुरुद्वारे हैं ग्रंथ हैं जगतगुरु हैं शंकराचारी जगह जगह हैं तुम्हें करना क्या है खोज के किसी की भी शरण कह लो खोज खतरनाक मामला है पलटू यही कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो इधर आना मिटने का साहस हो तो इधर आना अहंकार को गलाने की क्षमता हो तो इधर आना पलटू कह कहा मत कोई झांकन जाए पी को खोजन मैं चली आप ही गई ही राय पलटू कहते मेरे अनुभव से कुछ सीखो मैं भी उस प्यारे को खोजने निकली थी और वो प्यारा मिला जरूर मिला मगर कब मिला तब मिला जब मैं खो गई